उपस्थित धार्मिक सज्जनों अब हम ईश्वर की उपासना के लिए सज्जा करेंगे सभी सीधे होकर बैठेंगे कमर सिर गर्दन सीधी होगी आसन का संपादन करेंगे जिसमें स्थिरता पूर्वक, सुख पूर्वक हम बैठ सकते हैं ऐसा आसन लगाना है पद्मासन सिद्धासन स्वस्तिक आसन सुखासन इसका संपादन करेंगे एक आसन है स्वस्तिक आसन इसके लिए बाएं पैर को दाहिने जहांग के पास लाएंगे और दाहिने पैर को बाएं पैर के ऊपर रखते हुए दाहिने पैर का जो अंगूठा है उसको ऊपर की ओर खींच लेंगे और दहें पैर के अंगूठे को अंदर की ओर दबाएंगे इस आसन को कहते हैं स्वस्तिक आसन आप अपनी अनुकूलता के अनुसार किसी भी आसन का संपादन कर सकते हैं जिसमें आप बिना कष्ट के स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक बैठ सकें। स्थिरता पूर्वक बैठना है हिलना नहीं है आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए शरीर में कोई खिचाव तनाव ना रहे मन को शांत रखें प्रसन्न रखें हम परम पिता परमेश्वर की उपासना करने के लिए बैठे हैं इसके लिए सतर्क और सावधान हो जाएं अपने मन को जागरूक करें ईश्वर की स्मृति बनाए सर्वत्र ईश्वर हमारे विद्यमान है एक निराकार चेतन शक्ति सर्वत्र विद्यमान है हम ईश्वर के अंदर हैं। हमें ईश्वर का ध्यान करना है ईश्वर की उपासना करनी है मन में प्रेम श्रद्धा भक्ति के भाव उत्पन्न करें ईश्वर की कृपा से ही हमारे ये प्राण चल रहे हैं हमें यह शरीर मिला है अब हम श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक ईश्वर के मुख्य नाम ओम के द्वारा ईश्वर का स्मरण करेंगे ईश्वर को पुकारेंगे ऐरा सास ले सांस लेवे ओ ईश्वर आप सर्व रक्षक हैं हमारी सब प्रकार से रक्षा कर रहे हैं ओम शब्द का अर्थ है सर्व रक्षा अब हम मन की चंचलता को दूर करने के लिए एकाग्रता के लिए आसन के पश्चात प्राणायाम का संपादन करेंगे प्रारंभिक योगाभ्यासी को बाह्य प्राणायाम करना चाहिए कम से कम तीन बार धीरे धीरे लंबे काल में इसका अभ्यास करके आगे 21 बार अधिकतम कर सकते हैं बाह्य प्राणायाम के लिए सबसे पहले प्राणों को बाहर फेंकते हैं एक बार पूरी प्रक्रिया आपके समक्ष रखता हूँ उसके पश्चात आपको करना है पहले केवल सुनना है भाई प्राणायाम के लिए प्राणों को पहले बाहर फेंकते हैं मध्यम गति से ना बहुत अधिक जोर लगाना है ना ही बहुत धीरे प्राणों को इस तरह से बाहर निकालने के पश्चात मन में ओम का जप करते हैं ओम ओरक्षक इस प्रकार से फिर जब घबराहट होने लगे तब प्राणों को धीरे धीरे अंदर लेते हैं इस प्रकार एक प्राणायाम पूरा हो जाता है इसमें एक क्रिया और करनी होती है यदि आपको अनुकूलता होवे तो गुदा इंद्रिय का संकोचन करना होता है जब हम प्राण फेंकते हैं मूल गुदा इंद्रिय गुदाइंद्रिय का संकोचन करके प्राणों को बाहर फेंका जाता है फिर प्राणों को रोका जाता है ओम का जप किया जाता है जब घबराहट होने लगे तब जो संकोच किया था उसको छोड़ते हुए फिर धीरे धीरे प्राणों को पुनः अंदर लेते हैं जिसको अनुकूलता होवे वह यह कर सकता है और जिसे अनुकूल ना हो वो बिना संकोच के सामान्य रूप से प्राणायाम कर सकते हैं तो एक बार अब सभी करेंगे सबसे पहले जब आप श्वास अंदर ले लेंगे, उसके बाद प्राणों को बाहर फेंकेंगे मन में जब करना है मैं बोलूंगा आपको नहीं बोलना है आपको मन में करना है ओम सर्व रक्षक ओ, सर्वरक्षक, ओ सर्व रक्षक ओ सर्व रक्षक अब घबराहट जब होने लगे तो धीरे धीरे प्राणायाम अंदर लेना है प्राणों को अंदर लेना है एक प्राणायाम पूरा हुआ दूसरे प्राणायाम के लिए सज्जा करेंगे जो इंद्रिय संकोच कर सकते हैं मूल इंद्रिय का वो संकोच उत्पन्न करते हुए प्राणों को बाहर फेंकेंगे पुनः ओम का जप करना है मन में करना है ओ सर्वरक्षक ओ सर्वरक्षक सर्व रक्षक मूलेंद्र संकोच छोड़ते हुए धीरे धीरे प्राणों को लेंगे दूसरा प्राणायाम पूरा हुआ तीसरा प्राणायाम करेंगे प्राणों को बाहर थे तो जब करेंगे ओ सर्व रक्षक ओ सर्व रक्षक ओ सर्वरक्ष धीरे धीरे प्राणों को अंदर लेंगे इस प्रकार ये तीन प्राणायाम हुए अब अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखेंगे विषयों से उन्हें रोकना है इस स्थिति का नाम है प्रत्याहार किसी एक स्थान पर धारणा लगाना है मन को स्थिर करने के लिए किसी एक स्थान पर एकाग्र हो जाना है मस्तक हृदय प्रदेश नाभि, कंठ किसी भी एक स्थान को आप अपनी अनुकूलता से चुन सकते हैं उस स्थान पर मन को स्थिर करना है एकाग्र करना है इसका नाम है धारणा अब हम ध्यान करने के लिए अपने आप को मानसिक रूप से सुसज्जित करेंगे सबसे पहले हम अपने मुख्य लक्ष्य का चिंतन करेंगे हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है हमारा मुख्य लक्ष्य है समस्त दुखों से छूट जाना पूर्ण सुख की प्राप्ति करना और इसके लिए हमें अपने समस्त कुसंस्कारों का नाश करना होगा और कुसंस्कारों के नाश के लिए हमें ईश्वर का साक्षात्कार करना होगा ईश्वर की अनुभूति करनी होगी और ईश्वर की अनुभूति के लिए ही ये ध्यान उपासना का संपादन करना होता है ईश्वर की उपासना से हमें अद्भुत ज्ञान बल साहस पराक्रम आदि दिव्य गुणों की प्राप्ति होती है इसलिए इस कार्य को अत्यंत श्रद्धापूर्वक रुचि पूर्वक करना चाहिए मन में ईश्वर की उपासना से प्राप्त होने वाले लाभ का भी स्मरण रहना चाहिए कुछ सावधानियां रखनी होती हैं कि आलस्य ना आवे प्रमाद ना आवे नींद ना आवे अपने आप को जागरूक रखना होता है कुछ तपस्या करनी होती है कुछ पाने के लिए अपने आप को जागरूक रखेंगे सतर्क सावधान रखेंगे एकाग्र रखेंगे समस्त सांसारिक संबंधों को भूल जाना होता है केवल मैं आत्मा हूँ और ईश्वर में डूबा हुआ हूँ बाकी किसी भी सांसारिक संबंध को याद नहीं करेंगे किसी भी सांसारिक घटना को याद नहीं करना है सांसारिक वस्तु को स्थान को व्यक्ति को सबको भूल जाना है किसी भी प्रकार का स्वस्वामी संबंध नहीं रखना है मन पर नियंत्रण रखना है मन एक जड़ वस्तु है उस जड़ वस्तु को हम स्वयं चलाते हैं अपनी इच्छा और प्रयत्न से मन पर पूरा नियंत्रण रखें कि मैं एकाग्र होकर ईश्वर का ध्यान करूंगा। बाह्य वृत्तियों को नहीं उठाना है ईश्वर प्रणिधान की स्थिति बनाएं, अर्थात ईश्वर को विशेष रूप से याद करें विशेष प्रेम विशेष भक्ति रखें ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है ईश्वर अभी हमें देख सुन जान रहे हैं ईश्वर इस ध्यान कक्ष में आपके पास आपके अंदर बाहर ऊपर नीचे सर्वत्र विद्यमान हैं एक निराकार चेतन शक्ति अदृश्य शक्ति अद्भुत शक्ति हम ईश्वर के अंदर हैं समस्त क्रियाएं हम जो कर रहे हैं ईश्वर की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं ईश्वर के लिए कर रहे हैं व्याप्य व्यापक संबंध ईश्वर हमारे अंदर बाहर सर्वत्र विद्यमान है ईश्वर व्यापक है हम व्याप्य हैं सतर्कता बनाए रखें बीच बीच में अपना आत्म अवलोकन करते रहें आत्म निरीक्षण करते रहें कि कहीं मुझे नींद ने तो नहीं ग्रस्त कर लिया है या आलस्य प्रमाद तो नहीं आ रहा है बाह्य विचारों को तो नहीं उठा लिया है इन सभी पर उपासना काल में नियंत्रण रखना होता है अब हम ईश्वर का ध्यान करेंगे ईश्वर का मुख्य नाम ओम है ईश्वर सत है अर्थात ईश्वर की सत्ता है ईश्वर हमारे चारों ओर विद्यमान है जैसे अन्य वस्तुएं हैं जैसे हवा हमारे चारों ओर विद्यमान है कोई कल्पना नहीं है वास्तव में है इसी प्रकार से ईश्वर भी हमारे चारों ओर विद्यमान है एक निराकार चेतन अदृश्य शक्ति ईश्वर चित्त है अर्थात ईश्वर चेतन है ज्ञानवान है ईश्वर में अनुभूति का गुण है अर्थात ईश्वर जान रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं क्या बोल रहे हैं और ईश्वर आनंद स्वरूप है अर्थात ईश्वर में अपार आनंद है किंचित मात्र भी कोई दुख कोई क्लेश नहीं है आनंद से युक्त हैं, आनंद को देने वाले हैं इसी आनंद की प्राप्ति के लिए हम इस क्रिया का संपादन कर रहे हैं ईश्वर निराकार हैं। ईश्वर का कोई आकार रूप रंग मूर्ति आदि नहीं है ईश्वर सर्वशक्तिमान है ईश्वर जितनी भी क्रियाएं करते हैं सृष्टि को बनाना सृष्टि का पालन करना सृष्टि का प्रलय करना वेदों का ज्ञान देना मनुष्यों के कर्मों को देखना उनका फल देना सभी क्रियाओं में ईश्वर किसी अन्य की सहायता नहीं लेते हैं ईश्वर सर्वशक्तिमान है ईश्वर अपने नियमों में अडिग रहते हैं दृढ़ रहते हैं इसलिए ईश्वर सर्वशक्तिमान है ईश्वर न्यायकारी हैं जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल देते हैं अच्छे का अच्छा बुरे का बुरा और ईश्वर अत्यंत दयालु हैं, अर्थात ईश्वर सदैव हम जीवात्माओं का अत्यंत कल्याण चाहते हैं हित चाहते हैं उन्नति चाहते हैं सुख चाहते हैं इसी सुख के लिए ईश्वर ने ये सारी सृष्टि बनाई है हमें यह शरीर दिया है और पूर्ण सुख पूर्ण आनंद की प्राप्ति के लिए ईश्वर मोक्ष भी प्रदान करते हैं मुक्ति प्रदान करते हैं ये सब ईश्वर की अत्यंत दया है ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप हैं ईश्वर निराकार हैं ईश्वर सर्व शक्तिमान है ईश्वर न्यायकारी है और ईश्वर दयालु है अब हम आत्मा का चिंतन करेंगे मैं एक आत्मा हूँ सभी बोलिए मैं एक आत्मा हूँ अत्यंत सूक्ष्म हूँ इस शरीर से, से। पृथक हूं अभी सुनना है आत्मा मैं आत्मा निराकार हूं मेरा भी कोई रूप रंग आकृति नहीं है हम जो देखते हैं वो शरीर को देखते हैं हम आत्मा को नहीं देख पाते हैं आत्मा निराकार है एक शक्ति रूप में है अदृश्य शक्ति जैसे कि ईश्वर है पर ईश्वर सर्वव्यापक व्यापक है और मैं आत्मा एक देशी हूं एक स्थान पर रहता हूं और अत्यंत सूक्ष्म हूं चेतन हूं मुझे भी सुख दुख आदि की अनुभूति होती है ज्ञान होता है मैं आत्मा अल्पज्ञ हूं मेरे ज्ञान की एक सीमा है मैं आत्मा अल्प शक्ति वाला हूं अल्प शक्तिमान हूं हमारी शक्ति सामर्थ्य न्यून है मैं आत्मा समस्त दुखों से छूटना चाहता हूं पूर्ण सुख पूर्ण आनंद पूर्ण तृप्ति को प्राप्त करना चाहता हूं मुझ आत्मा का कभी नाश नहीं होता है मैं आत्मा सदा से हूं सदा रहूंगा ना मैं स्त्री हूं ना पुरुष हू ना काला हूं ना गोरा हूं मैं आत्मा सभी विकारों से पृथक हूं पवित्र हूं शरीर के कारण शरीर के बंधन के कारण मैं क्लेशों से ग्रस्त हूं दुखी हूं ये सब शारीरिक बंधन के कारण है मन की अपवित्रता के कारण है बुद्धि की अपवित्रता के कारण है इसलिए हे परमेश्वर मैं आत्मा इन समस्त बंधनों से दूर हो जाऊं ऐसी आपसे विनम्र प्रार्थना है अब हम प्रकृति का चिंतन करेंगे प्रकृति अर्थात सत्व रजस तमस नामक सूक्ष्मतम परमाणु ये तीन प्रकार के सूक्ष्मतम परमाणु जिनसे ये सारी सृष्टि बनती है ईश्वर सत्व रजस तमस नामक सूक्ष्मतम परमाणुओं से पंच महाभूत बनाते हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इन पंच महाभूतों से जो भी चीजें हमें दिख रही हैं वे सब बनती हैं ये सारी सृष्टि पेड़ पौधे फल वृक्ष वनस्पति पृथ्वी सूर्य चांद ये शरीर मन बुद्धि इंद्रिया जल वायु ये सारे पंच महाभूतों से बनाए हैं और ये सारी की सारी वस्तुएं चेतन नहीं है ये सारी की सारी वस्तुएं जड़ हैं जड़ अर्थात जिनको ज्ञान नहीं होता है जिनको अनुभूति नहीं होती है इस प्रकृति से हमें सुख भी मिलता है दुख भी मिलता है इसके सुख में पूर्ण सुख पूर्ण शांति नहीं है इसलिए हम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं समस्त दुखों से छूटना चाहते हैं शरीर में रहते हुए हम कभी भी पूर्ण सुख पूर्ण शांति पूर्ण तृप्ति को प्राप्त नहीं हो सकते हैं ये शरीर हमें ईश्वर की प्राप्ति के लिए मिला है ईश्वर को जानने के लिए मिला है आप सतर्क सावधान रहें आलस्य प्रमाद ना आवे नींद ना आवे इसके लिए बीच बीच में आत्मनिरीक्षण करते रहें बाह्य विचारों को नहीं उठाना है मेरी ओर ध्यान एकाग्र रखना है जो कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनना है उसके अनुसार चिंतन करना है भावना बनानी है अब हम जब करेंगे ईश्वर का एक गुण है आनंद ईश्वर में सर्वत्र आनंद विद्यमान है ईश्वर की आनंद की प्राप्ति के लिए आनंद गुण को धारण करने के लिए ईश्वर के आनंद गुण के माध्यम से जप को करना है मेरे बाद बोलेंगे ओ हे परमेश्वर आप आनंद स्वरूप हैं हमें भी आनंद दीजिए हे प्रभु आप सर्व रक्षक हैं आनंद स्वरूप हैं हमें भी आनंद दीजिए गायत्री मंत्र का जब जब करना है तस्वीर काव्य रूप में अर्थ करेंगे तूने हमें उत्पन्न किया पाल दृष्टि की वस्तु वस्तु में दया। हे हे परमेश्वर, प्रिय सुख प्रदान करने वाले, वाले, वाले को को को हरने वाले, इस संसार को बनाने सबसे सबसे अच्छे, श्रेष्ठ, सबसे सब क्लेशों नाश करने वाले देवों के देव, हे परमेश्वर, आपके दिव्य गुणों को हम धारण करते हैं आपके दिव्य गुणों को हम आपकी कृपा से धारण कर लेवें हे परमेश्वर आप हमें ऐसी उत्तम बुद्धि दीजिए कि हम समस्त दुखों से छूटकर पूर्ण सुख पूर्ण आनंद की प्राप्ति कर सकें ऐसी उत्तम बुद्धि दीजिए कि हम कभी भी हताश निराश ना होवें कभी भी मानसिक विकारों से ग्रस्त ना होवें हे प्रभु जन्म जन्मांतरों से मेरा ये जो मन मेरी ये जो बुद्धि अपवित्र हो गई है इसे पवित्र बना दीजिए शुद्ध कर दीजिए हम आपकी शरण में हैं पूर्ण सुख पूर्ण आनंद चाहते हैं समस्त दुखों से छूटना चाहते हैं मृत्यु से बुढ़ापा से रोग से राग द्वेष से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से हे परमेश्वर के मंत्रों के माध्यम से ईश्वर की उपासना करेंगे हमारा लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति समस्त दुखों से छूटना मंत्र प्रारंभ करेंगे ओम शनो देवी रविष्ट ो पीतर स्रव शिसी ओ भुव पुना नेत्रो ओ स्क ओ मपुना हृदय ओ जन पुनाभ्या पुना तपुना पादय ओम ओं ब्रह्म सर्वत्र जायत तत समणव समुद्रा दर्णवा दधि संवत्सत अहो रात्र विदधत विश्व मिशतो वसी सूरिया चंद्रमा पृथ्वीं पृथिवी चातरक्षम स्व ओन देवी रिष्ट आपो भू पीत शिश्रव धिपतिरसि रक्षिता नमतिभ्यो नम रक्षितृभ्यो नमा नम अस्तु ये वयम वीस्म स्तंभंे दक्षिणादिगिंद्रिपति स्रश्चिराजी रक्षिता पितर ईशव ते्यो नमो धिपतिभ्यो नमा रक्षितृभ्य नम ईशुभ्यम तेभ्य ेष्टम वेष्मोज वे दीची दिख वृणिपतिकु रक्षिताषव नमो दिपति भ्यो नमो धिपतिभ्यो नम रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम ऐसा वीस्मस्त बोझ वे दम उदीची दिक्सोमो धिपति स्वजो रक्षिताशन ऋषव तेज्यो नमोिपति्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम अस्तु ेष्टम वैम्ष्मंबोजे द्रुवा दिग्विष्णुरपतिश्रीव रक्षिता श नम धिपतिभ्य नम रक्षभभ्य नम ईशुभ्य नमभ्य अस्त ये वेमस्तोजे द ऊर्ध् दिबृहस्पतिरधिपतिषवित्रो रक्षिता वर्षम ईशव तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो नमा नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्त ेष्टम वीष्मोजे दमस स्परी स्व पश्य उत्तर दैवत्र सूर्य मगन्म ज्योतिम उदु्यम जातवेद वहत दृशे विश्वाय सूर्य चित्र देख चुर्मुस् पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगत स्तुष्च स्वाह तच्चुरदेवि पुरस्ता पश्यम शरद शत जीवेम शरद शत शृणुयाम शरद शत ब्रभ्रवाम शरद शतमदीना सम शरद शत भूय्स् शरद शता ओ को कोदीमे यो नचोदया हे ईश्वर दयानिधि दयानिधिवत्या न जपो जपोपासना कर्मणर्माथकामोक्षाण सद सिद्धिभविन्न चा, मयो भवाय नमः नम शंकर नमः चम शिवाय चिवतराय च ता शांति, ही, शांति, ही, शांति ही। हे परमेश्वर हमारा लक्ष्य है समस्त दुखों से छूटना इसके लिए आपने साधन दिया है ये शरीर आपसे विनम्र प्रार्थना है हे प्रभु हमारा शरीर स्वस्थ हो बलवान हो हे प्रभु इस सृष्टि को बनाने वाले आप हैं आप न्यायकारी हैं सर्व व्यापक हैं सर्व रक्षक हैं परम पिता हैं आपको प्राप्त करना है आप अत्यंत अद्भुत हैं आपकी स्मृति में जीवन पर्यंत बनाए रखूं, ईश्वर प्रणिधान से युक्त रहूं आपको क्षण मात्र भी ना भूलूं, सदैव सद्विचारों से युक्त रहूं हे प्रभु हम पर कृपा करिए हमें ऐसी उत्तम बुद्धि दीजिए ऐसी पवित्र बुद्धि दीजिए कि हम आपको शीघ्र प्राप्त कर सकें हे प्रभु आपको बारंबार नमन है हम आपकी आज्ञाओं का पालन करेंगे आपकी आज्ञाओं में चलेंगे हे परमेश्वर मेरे साथ कहिए हे परमेश्वर हमें ज्ञान बल उत्साह पराक्रम शौर्य धैर्य सहनशीलता त्याग तपस्या सेवा सरलता ता, विनम्रता निष्काम निराभिमानता, बुद्धिमत्ता आदि दिव्य गुणों दिव्य प्रदान कीजिए परम पिता परमेश्वर का मन में मन ही मन धन्यवाद करना है कि हे परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी कृपा से हम आपका कुछ ध्यान कुछ उपासना कर पाए कुछ प्रयास कर पाए आपसे प्रार्थना है कि हम आपके उत्तम साधक बने श्रेष्ठ साधक बने ऐसी ईश्वर का धन्यवाद करते हुए ईश्वर की स्मृति बनाए रखते हुए मौन और गंभीरता को धारण रखते हुए अब हम विराम करेंगे हाथ हथेलियों को आप पहले आपस में मिलाते हुए आंखों के सामने लगाएं, हथेली से आंखों को ढक लेवें और अंदर ही अंदर धीरे धीरे आँखों को खोलें फिर धीरे धीरे हाथों को हटाएं। मौन और गंभीरता बनाए रखेंगे इससे संस्कार अच्छे बनते हैं दृढ़ बनते हैं स्थिरता आती है सबको सादर नमस्ते जी